रास में रस बरसावत राम रास में रस बरसावत राम श्याम की लीला दावत राम है कि रात में राम जी रस बरसा रहे हैं और श्याम की लीला राम जी गा रहे हैं रात में रस भर कावत राम राज्य में रस भर कावत राम श्याम की लीला गावत राम श्याम श्याम ली लावत रासे श्वरी श्याम श्यामा की श्याम राधे शरी श्याम नानी सविदर्शावत रासे पर री श्याम श्या वत रा मधुर अलापू किश्वर प्रमुद मधुर अला गए प्रमुदी मधुर अलापुरश्वर प्रमुदी कर मधुर अलाप्वर प्रमुरी लागत वत मेहरत अति प्रसन्न महूरत बरसव अति प्रसन्न महूरत बरसात हसत हावत सब कौ संकीर्तन करवात सम के प्यारे नाम रात में बसवरदा ज कुल की परिपाठी रज कुल परिपाठी रात रचाव श्या रास रचावत श्याम ज्ञान माने ठाकुर श्री घनश्याम जी लंबे समय तक रास में ये तो कुल की परिपाठी और पूज्य स्वामी जी भी रास में श्री जी बहुत समय तक फ्री जी के स्वरूप में आपने बड़े बड़े महान संतों को सुख दिया नहीं अजरज कुल की परिपाती नहीं, नहीं अजरज कुल की परिपासी रात रचाव रात रचा श्याम रात में रख लुवत राम राम में रजत राम परमारथ कथ परम सुजाना परमारथ कथ परम सुजाना संतन प्यारे रा वृंदावन में भक्ति नचाम सावक पद सुख धाम रात में रस में रस सावक भक्ति महारानी वृंदावन में नाच रही है नृत्य कर रही है पर नृत्य करने वाले को कोई नचाने वाला चाहिए तो पूज्य स्वामी जी जैसे रसिक महापुरुष वो जब आचार्यों के वाणियों के पद गाते हैं तो भक्ति नाचने लग जाती है परमाराज श्याम श्यामा के परमाराज श्याम श्यामा मन को भार अति रहस्य चरित चरित चरित चरित में चरित्रिखा प्रतिरास् में चरित्र सिखा अति रहस्य में चरित्र सिखाव अपना तिरास् में चरिति संतन मन विषा रात में रस भर कितना सुंदर भाव है कि जिनकी लीला गागा कर सुना रहे हैं पूजू स्वामी जी जब भौतिक शरीर में रहे तो सुनाया और अब सिद्ध स्वरूप में है सेवा जिस स्वरूप से सम्भव है निरंतर संभव है सिद्ध स्वरूप से निपुंज में विराजमान होकर आज भी युगल को युगल की लीला गा करके सुना रहे हैं और लगता इसी पर रीझ कर ठाकुर जी खुद पुत्र बन के आ गए कुंज बिहारी पुत्र बन गए कुंज बिहारी पुत्र बन गए रसिकन मन विसिकन मन पैतृक संपत्ति सहज समानी, समानी। में सौ सहज पूरे सन्तन काम दा तुम्हें रस वरतावया पूरे सतन कामे रस रात में रात में हमारे भैया श्री कुंज बिहारी जी की पढ़ाई लिखाई इस दिशा की नहीं है लीला वाली पढ़ाई लिखाई नहीं है ये तो दूसरी पढ़ाई लिखाई करके और सर्विस भी कर किया आपने लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है श्री ठाकुर जी ने ऐसी सेवा में लगा दिया कि जिससे लोक परलोक दोनों बन जाएंगे एक उपासना का एक आराधना का साधन दे दिया कृपा पूर्वक पैतृक सम्पत्ति सहज समानी पैतृक संपत्ति सहज समानी पूरे का सन ने, ने, ने, ने, ने। धर सावकला साने में धर साव यह आराधना का रात में रस भर सावत मे रत वर्ष सावत रात में रस वर सावत यह आराधन का स्वरू namo sham ko pa namo sham ko pa santan kripa कहीं मोद बढ़ाया कहीं मोदा चैतन्य मीला लला लला हरी नाम संकीर्तन साधना संकी हरी नाम संकीर्तन कली महापुर में दर दर में श्रीराम शर्मा राचार्य पद श्री राम शर्मा रा पदमन करू प्रणाम पद पदमन करू <laughs> राम शर्मा राी राम शर्मा रा पद पद मन करु प्रणा पद पद मन पद्मन करूणा अतिशय प्रेरणा रात में राँ। राँ। राज में, राज राज में राज राँ। राँ। ऐसा रथ बरता की झूलम बिहारी झूला पर विराजमान हो गए हैं ये जो कैमरा वाले उनसे आग्रह है कि वहां से आप फोटो लेकर और यहां चलाएं जिसमें सब लोग सत्संग में यथावत बैठे रहे और बैठे बैठे झूलम बिहारी जी के झूला का दर्शन सबको हो जाए तो और आरती करें झूला की इसके बाद श्रद्धे झाजी आप लोग यहीं बैठ के हम लोग सब दर्शन कर लेंगे बिहार ने बिहारी जी सरकार है हमारे यहाँ श्री मलुक पीठ में परंपरा से ही एक ही साथ झूला में श्री सीताराम जी और श्यामा श्याम जी एक संग झूलते हैं और एक कालेग्राम जी तो जैसा मंदिर में दर्शन होता वैसा लीला में भी दर्शन हो गया और हम लोग स्वामी जी के उत्सव में बिल्कुल स्वामी जी के सामने योगल ऐसे झूला झूले उनके सामने आ रहे पीछे जा रहे ऐसी सुंदर झांकी हो रही है हम लोग दर्शन से कृतार्थ हैं अब हम परम विद्वान और भक्त हृदय रसिक हृदय श्री पंडित बटोही झाजी से प्रार्थना करते हैं कि वे भी अपने भावस्मन श्रद्धे स्वामी जी के चरणों में अर्पित करें क्योंकि आपने भी स्वामी जी का मंगल में दर्शन खूब किया वाणी का श्रवण भी किया शताब्दी महुक्तों में भी कई जगह आप पधारे और अयोध्या जी में जो रास हुआ था उसमें तो आप थे ही स्वामी जी की सर्वत्र उपस्थिति रहती थी सर्वत्र उनका भी शरीर नहीं है ये और मानसरोवर की झांकी का दर्शन हम लोग सब बड़े भाग्यशाली हैं आप समाहित चित्त से थोड़ी देर भगवत चल हरिओ सक्षमते राचंद्रा नम ओ नम परमंता स्वादितमलचन्मकर निवासाय निवाताय वागीय वदने लक्षति ये हृदय संवृत्तम सिंह विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षितम् परम धाम जगद्धाम नमा प्रहलाद नारद पराशर भीष्म पराशरकुंदरीकंबरीशिशुपुशन नकस्मदारुक्मातिष्ठ विभीषणादी पुण्या परम भागवता कल्पतरु ंछाकतुभ्य कृपा सिंधु सिंहभ्यव पतिता पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नम श्री सीता साररंभा मध्यम हसदाचार्यपर्यता नमो गोभ्य सौरभे च नमो ब्रह्म सुभ्य पवितभ्यो नमो नम वर्मसा मंगलानां मंगलाना चर्ता वंदे वाणी विनायक श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर गिरा अर्थ जलवी किसम कहीयत भिन्न न भिन्न वंदौ सीताराम कविन्ह परम के किन्न किया मांडवी उर्मीला सुखीरपति वर्बा चाल शौ रतनकृणाम बंदौं तुलसी के चरण जिनकीन होलितमुद्रपू तल्यो प्रवचो सप्तहाज बंदौं गुरुपद कंज कृपा सिंधुनर रूप हरि तम महानोहतम रवि जासुर चंद्रविकरणिकर प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जागार्वीराम करतापन कुंद इंदु समेह कुमार रण करुणा जान परमेश मर्दन मयन श्रीराम जय राम जय जय राम रामीम जय राम जय जय राम श्रीराम राम जय राम जय सीतारा बल्लभ सी तारा सितारा कमला सुखराम दास जी महाराज की हैं परम श्रद्धे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की हैं राजिहारी सरकार की हैं अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की हैं श्रीमदराम चरित मानस योगी सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री अन्नपूर्णा माता की श्री चौरासी कोष ब्रज धाम की श्री तब संतन की सब भक्त निकीी है सब विप्र निकी है समस्त प्रजवासी की है जय जय श्रीराधे श्याम जय जय श्री सीता हर हर महादेव मिताय गौरि गो हरिशरण भक्त कल्पतरु, कल्प तरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल भगवान हरि की महती कृपा करुणा से धर्मप्राण भारतवर्ष की पुण्य धरा पर मानव जन्म प्राप्त कर हम आप सब श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलन वंशीवट ज्ञानगुदरी गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में श्री झूलन बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में एवं पूर्वाचार्य चरण गुरुजन वृंदों की भावमई सन्निधि में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की मंगलमई उपस्थिति में चातुर्मास्य महोत्सव के क्रम में प्रातः काल श्री गौरांग लीला और अपराह काल में श्री राम कथा के क्रमिक प्रवचन के रूप में सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं आज गौरांग लीला सम्पन्न हो चुकी है और नित्य रात के साथ लीला संपन्न हुई कल से मलुक पीठ में आप लोग ठीक साढ़े नौ बजे से ही रात बिहारी जी की मंगलमय लीला का दर्शन करेंगे और अपराह्न काल में जैसी कथा होती है कथा होगी आज सुधीर जी पूछ रहे थे विवाह कब होगा तो हमारी एक महात्मा है ऊपर में जो वहीं रहते हैं जब कथा से हम जाते तो ये कि वह धनुष कब टूटेगा अनिल भाई तुम्हे कौन सी समस्या आई धनुष में रोज एक ही बात पूछते धनुष कब टूटेगा महाराज जी धनुष कब टूटेगा आप बड़े पीछे पड़ गए धनुष के धनुष कब टूटे टाइप वो टूटेगा धनुष बोले टूटत ही धनु भयो बिया। उनको विवाह की जल्दी है पर श्री जी की कृपा से कल पंचमी है शुक्ल पक्ष की पंचमी है और हमारे ठाकुर जी की विवाह की तिथि भी शुक्ल पर्षी की पंचमी है तो आज पुष्पवाटिका और कल विवाह और विवाह में कुछ आगे बढ़ेगा तो और कल विवाह तो शुरू हो जाएगा फिर आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा लेकिन आज पुष्प और कल श्री ठाकुर जी का पंचमी को विवाह उत्सव होगा हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं इस सत्संग के मध्य बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों का उत्सव भी उनका पावन स्मरण करने का सौभाग्य भी हम सबको प्राप्त होता है आज पूज्य स्वामी जी के स्मृति महोत्सव में बहुत आनंद मिला बहुत सुख मिला श्री भरतदास जी का उत्सव तो वे उत्सव में ही गए भरतदास जी को तो आप जब जानते ही हैं यही विराजते थे और देखो संत होते कैसे हैं। परम पूज्य श्री रामायणी जी की सेवा जैसी भरतदास जी ने की वैसी कोई जीवन में कर नहीं सकता और यह बात परम पूज्य श्री रामायणी जी महाराज ने स्वयं कही भरतदास जी ने मेरी जैसी सेवा की जब महाराज जी मलुक पीठ में कुछ दिन विराजे बोले इन्होंने मेरी बहुत सेवा की और रामायणी जी के प्रति इतनी निष्ठा जब रामायण जी कुछ समय के लिए अंतर्धान हो गए चले गए अज्ञातवास में तो महीनों तक भरतदास जी रोते ही रहे रोना बंद ही नहीं हुआ ऐसे प्रेमी से भरतदास जी मारा और शरीर में थोड़ी सी व्याधि आई और चेकअप कराने पर पता चला कि लीवर का कैंसर है उन्होंने हमको याद किया हम वो भी फोर्थ स्टेज का चौथी स्टेज का। हम हमारे तो हमसे बोले हमने इसलिए नहीं बुलाया आपको कि हमको हमारा इलाज कराओ इलाज मत कराना हमको इलाज के नाम पर मलुपीठ से बाहर कहीं मत ले राधा रानी की श्री जी की बोले इतनी कृपा है मुझे इतना भी कष्ट नहीं है बहुत आनंद है अब वक्त हमें कथा सुना दो अब कथा का कोई समय था नहीं तो जैसे तैसे समय निकाल के ऐसी कथा सुना देंगे कौन सी कथा सुनेंगे हमसे बोले भरत चरित्र सुना दो नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है आपका नाम भरतदास जी है और भरत जी का चरित्र ही आप सुनना चाहते हैं और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का प्रादुर्भाव महोत्सव है पौष शुक्ल षष्टी को महाराज जी का आविर्भाव हुआ तो अच्छा है महाराज जी के उत्सव में आयोजन होता ही है उसी में आपको भरत चरित्र सुना देंगे बोले ये और अच्छा हो जाएगा कि महाराज जी के उत्सव में उत्सव हो जाएगा और यहाँ भरत चरित्र हुआ महाराज जी के उत्सव की तिथि पे महाराज जी के उत्सव तिथि तो सस्ती है और पंचमी को यहाँ उत्सव हो रहा था तो कमरे से सब सुनते थे कथा में भी आते थे कभी कभी अब पंचमी को तो पाठ में आए आकर के खूब उन्होंने उत्सव का आनंद लिया और उत्सव के मध्य ही कथा चल रही थी उत्सव के मध्य ही उन्होंने बड़ी दिव्य गति से भगवत धाम प्रयाण किया भरत चरित्र सुनते सुनते और भगवत स्मृति पूर्वक उन्होंने अपने देह का त्याग किया महाराज जी के उत्सव में और वो महाराज जी की सेवा में पधारे ऐसे दिव्य संत उनका उत्सव तो हम लोग मना चुके हैं एक भक्त है उन्होंने बड़ी सेवा भी की और बड़ा सुंदर उत्सव हुआ जरा भंडारा भी हुआ लेकिन हमारे परमंश जी ने कहा हमको कहीं बाहर जाना पड़ा तो परमन जी बोले भंडारा हुआ आप तो उपस्थित थे नहीं हमने हमको तो जाना पड़ा बोले तो माना नहीं जाएगा तब माना जाएगा आपकी उपस्थिति में भंडारा हो तो भगवत कृपा से कल पंचमी तिथि भरतदास बाबा की तिथि आ रही है तो कल उनका भंडारा भी कर लेंगे उनको हम लोग प्रणाम भी कर लेंगे तो कल भरतदास जी के भंडारे का सबको न्योता है और तो राम जी के बिहार का न्योता तो है ही है भरतदास जी के उत्सव का न्योता है और हमारा ऐसा मन का भाव है कि कल तो नहीं परसों परसों परसू मी को शस्थी को यहाँ कथा के बाद ठाकुर जी को क्यों भगवान का कलेवा होगा तो विवाह में कलेवा मुख्य होता है तो उस कलेवे में व्यवस्थापक लोग तैयारी करें विविध प्रकार के व्यंजन दुल्हा सरकार को बनाकर भोग धराये जाए और कथा के बाद आरती के बाद सबको यही यहाँ की ज्योनार का प्रसाद सबको मिले ऐसा मन का भाव है परसों के दिन और इसके बाद आ जाएगी श्री तुलसी जयंती श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी जयंती तेईस तारीख को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विभाव दिवस है जिनकी वाणी का प्रसाद हम सबको प्राप्त हो रहा है तो तुलसी जयंती हम लोग मनाएंगे और तुलसी जयंती के पावन अवसर पर ही जो श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला में श्री सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी श्री भक्तमाली जी सत्संग कथा लीला मंडपम का जो निर्माण हुआ है अभी यपि पूरा फाइनल नहीं हो पाया है लेकिन फिर भी जैसा है ये तिथि तो जल्दी आएगी नहीं हम लोगों के निकट तो गोस्वामी जी की आविर्भाव तिथि पर हम लोग परसों 23 तारीख को तुलसी जयंती के दिन गौशाला में सत्संग भवन का उद्घाटन होगा उद्घाटन किसके द्वारा होगा जानते हैं? लीला बिहारी श्री युगल सरकार के द्वारा रास विहारि रास विहारी जी स्वयं उद्घाटन करेंगे और पूज्य श्री गोरीलाल पुंजवाले महाराज जी रहेंगे, श्री रसिक माधव दास जी रहेंगे और हमारे मलुपीठ के एक दिव्य विभूति संत और हैं श्री परमहंस जी महाराज वयोवृद्ध हैं उनसे पूछी तो नहीं गई पर शिलापट में उनका नाम भी अंकित है वे भी उद्घाटन में रहेंगे तो हम लोग वहाँ उद्घाटन के बाद फिर लीला कथा दोनों वही होंगी कुछ मान लो तैयारी में कुछ हुआ तो एक आध दिन विलंब हो जाए भले लेकिन विचार ऐसा ही है कि लीला कथा सप्तमी से वही हो थोड़ा बहुत काम बचा रहेगा और आगे पीछे होता रहेगा कोई बात नहीं साधुओं के काम सब ऐसे ही होते हैं। इसी को कहते साधु साई है तो जैसा है तैसे में यहाँ उत्सव हुआ था खर्च तक नहीं बना था किस माहौल का और महाराज जी ने बैठकर यहाँ उद्घाटन किया पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी ने शायद 12 अप्रैल था अंतिम प्रवचन महाराज जी का यही था तो उसी में अध भवन में ही उद्घाटन हो गया ऐसी साधुओं के काम होते हैं ठाकुर जी की कृपा से सब बढ़िया हो जाएगा तो ये लाभ हम लोग लेंगे तुलसी जयंती का लाभ हम लोग प्राप्त करेंगे आगे आने वाले उत्सवों में पूज्य श्री रामायण जी महाराज का उत्सव भाद्रपद में होगा वो तो उत्सव हम लोग वही मनायेंगे उत्सव सब हम लोग गौशाला में वहीं मनाएंगे। प्रसाद की व्यवस्था थोड़ी वहां बनना कठिन है क्योंकि इतना सारा सामान ले जाना वहाँ फिर उचित स्थल पर बनाना फिर यहाँ भोग आना उसमें बहुत समस्या है इसलिए ऐसा विचार किया गया है कि लीला कथा वहाँ होगी स्थल के विस्तृता के कारण विस्तृत स्थल होने के कारण और बाकी प्रसाद की व्यवस्था सबकी यही नित्य प्रति रहेगी श्री वृन्दावन बिहारी लीला आज, आज समय, समय तो अधिक हो गया इस पर यथा यथा समय हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर मानसी का जो पांच दोहा पाठ करते हैं वो कर लें इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे कल तक 215 सौ पंद्रह बालकांड में दोहा संख्या 215 तक कल हो चुका है वहां से आगे पांच दोहा पाठ होंगे प्रेम मगन मनुजान इंद्रप विवेक झड़ भी बोलो मुनि पद नाय सिर गद गद गिरा नहीं नाथ सुन पालक मुनिकुल्ह गुरा कही नहीं कैसे जनी करू राब्रह्म न दुख मनुष्यारा कहती कहोता भजन कुमार प्रियस वहीं जहा मन सुखा राम सुनी पानी के जाए बताए राम लखन ग मखरा के सब साग जल जीते सुंद्राम मुनि मुन तब चरण देव सुंदर श्या आनंद रूप के आनंद दाता इनके प्रीति स्वर स्वर पावनी कही न जाए मन भाव सुहावनी उठा मुनि प्रसन्न पदी चल उई नगर सुंदर सदर सुखद समा मैं से प्रभु घाता सहित दिवस रहा भरिम लखन ही दे लाल दे जाई जन सपुर हूरी मुनी लाही प्रदश न कह मन ही मुसुता राम आई बोले रंझा तन नात लखनपुर देखल जानी सब भूत कर प्रकटना जोर राम ललाय रु धरम सेतु पालक सुमता प्रेम जीवन देवक जाय देखिया बहुल निधान दूध खड़व नयन सुंदर बदल मुनि पद कम बंद लोगा चले लो लोलो पाल सी एक अतिशोभा लगे संग लो चल saan saap say sohat haan tan anuharit tu jande kha पद इसको कहते हैं कुछ बक्तर वाले महाराज जी की भाषा में जुबाली गौ माता पहले पा लेती है और पाने के बाद फिर रोमंस करती हैं। संस्कृत में रोमंस बोलते हैं और हिंदी में जुबाली बोलते हैं तो उसी तरह से एक पद जरूर जिसमें हम लोगों को वो भावधारा बन जाए कि मिथिलानियों ने पुष्प वर्षा ऐसी न्योता दिया है कि हे प्रियतम अब आप प्रातः कृपा करके पुष्प वाटिका में पधारे ये पुष्पवर्षण के व्याज से पुष्प वाटिका में आने का निमंत्रण दिया जा रहा है तो एक बार पुष्प वर्षण की जो झांकी है उसको हम अपने हृदय में बसा लें फिर पुष्पाचिका में चलें जनकपुरी की गली गली में जनकपुरी की गली गली में अवध की सो, सकी दोनों है बिहरस अवधि Let me know. कोमल सुकुमार को सलोना हरी को दिल सलोना लजित दिन से नीलम सोना हजिकोमल सुकुमार सलोना लजित दिन के नीलम सोना नृपदशरथ के है सोनाशरथ के है रो सोना नृपदशरथ के दोनों छोड़ आज कुछ कुंडल श्रवण मुकुट सिर भारे चिकल कट तारे गुंदुरारे कुंडल श्रवण मुकुट सिर भाल विशाल किलक सवारे मन विशाल सुख लक भाल भंजम के मत गंजन हारे सफल गंगारे भंजन के मत गंजन दिन से पंज मी न मृतदारे दिन से पंज मीन बाकी भो जबन गजब कहती मंद्र मुसुतावे मंद्रता पूरा आनंद सिन्धु मरावे आनंद अद्भुत उठते बदन कोटीर विष सिंह लजावे शीतल मधुर अमी बरसावे विष सिंह लजावे कृपा किरण बिखरावे बाहर धीकर होश अंज चाल मराल कटि कटी सूत्र कटी कटी सूत्र पीत पटराज मराल मस्त गजलाज कटि कटि सूत्र पीत पटराज कांधे पीत कांधे जरीदार है कठिन सिया सिया रखी प्रियेनों घन निरक्ष नाथ उठे मनमो परे ना के मन भी धरे ना, तो परे ना, तो परे ना देखे मन भी परेना के मन भीड़ धरे कब ही परे लखे रघुलाई ऊपर जवाही भुलाई ऊपर जवाही लखे रघुलाई ऊपर लग जनक बगिया राम रघुवर को करते जनक बगिया राम रघुवर को पोकर जनक बगिया राम रघुवर को करते जनक बगिया राम रघुवर को कितनी विचित्र बात आप जड़ और चैतन्य दोनों के परमाश्रय श्री रघुनाथ जी ही चेतन और अचेतन दोनों के नियामक श्री रघुनाथ जी है और दोनों ही इनके द्वारा नियाम्य हैं। चेतन जीव की सत्ता भी इनके बिना नहीं और अचेतन प्रकृति की सत्ता भी इनके बिना नहीं ये सबको अपनी ओर खींचते हैं पर जीव और प्रकृति में इनको अपनी ओर खींचने की सामर्थ्य नहीं है पर धन्य है सच्चिदानंदमयी जनकपुर की प्रकृति श्री किशोरी जी की बगिया जो चेतना चेतन के आश्रय श्री रघुनाथ जी को अपनी ओर खींच रही थी इसका मतलब वो जड़ नहीं है जैसे श्री राधा सुधाननी जी ने वृंदावन क्या है राधा बल बल राधा राधा पदा कबिल मधुर राधा यशो कर मत खदा इसी भाव को हम श्री वैदे ही वाटिका में अनुसंधान करें तो ये बलिया कैसी है सीता कर पल्लव के सीता पदारं कविलसन के सीता यशो श्री सीता बिहार रमता अरे सीताजी रानी दो थोड़ी दिख रही है हमारे वृंदावन में एक बड़े रसिक संत थे आप लोगों ने दर्शन किया होगा श्री कामधेनु बाबा रमण रीति में विराजते थे पूज्य बाबा श्री यादवेंद्र दास जी बड़े बाबा बड़े बाबा मने श्री पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी परंपरा के पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी की परंपरा के वे विरक्त साधु थे शरीर से ब्रजवासी थे और बड़े प्रेमी अनुरागी हमारे ऊपर भी बड़ा स्नेह था पूज्य बक्सर वाले महाराज जी भी उनसे बहुत उनके प्रति बहुत आदर का भाव रखते थे और एक विलक्षण बात है धामगमन के पूर्व अति व्यस्त होने पर भी पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कांधेनु वाले बाबा के यहां होकर उनसे मिलके कुछ गा जाके के सुना के तब महाराज जी ग्रह गए वो कन्या पूजन कोई उत्सव था तो महाराज जी को भी उन्होंने चूनरी वगैरह उड़ा करके उस भाव से बड़े भाव से हमारे ऊपर भी बड़ा स्नेह रखे थे हमें स्मरण है कि महाराज जी की भावांजलि सभा गोरेदाऊ जी में थी कुछ बक्सर वाले महाराज जी की और सभी वैष्णवों का हृदय बहुत अधिक व्यथित था जो भी घटना घटी और अकस्मात में अंतरधान हुए उससे सब बहुत व्यतीत थे और सब वाणी से नहीं बोल रहे थे उस समय सब अपने हृदय से ही बोल रहे थे अकस्मात कामधेनु वाले बाबा आवाज बाबा श्री यादवेंद्र दादी और महाराज जी की जो छवि उन्होंने वहां खींची थी फोटो अंतिम छवि एक प्रकार से उनके यहाँ की अंतिम छवि वो फोटो लेकर के आए और इतना भाव विवल होकर उन्होंने कही मैं अपने मामा से कह रहे हूँ हमें फोटो देते हुए बोले अब यहां में बैठ के कथा कह ब्रदवा बोलते थे तो अपने मामा से कह रहे हूँ अब हम कैसे सुनेंगे तेरी बात तेरी वाणी अब या में बैठे और कथा कहे, ये कह के हमको चित्रपट दिया और वो चलेगा बस आए हो ये लीला करके तुरंत चले एक बार हमसे उन्होंने कहा बाबा एक बार बता ऐसी बोलते ब्रजभाषा बोलते बाबा तू एक बार बता आज्ञा गया बाबा खुले राधा कृपा कटाक्ष में प्रमोद काननेश्वरी शब्द आवे वाको वहा तू तो बड़ो पंडित है वक्ता है बता में ब्रजमे कामोदन सुनोते ने हमकी नहीं प्रमोदन ब्रजमे कहाँ प्रमोदन की शि अयोध्या जी में है बोले राधा रानी को प्रमोद काननेश्वरी कहा जा रहा है इसका मतलब है अयोध्या में प्रमोद वन में आप सियाजू के रूप में प्रमोद काननेश्वरी है यहाँ वृंदावनेश्वरी पर बोले भैया सब आग्रह दुराग्रह में जी रहे हैं रस कोई ना ले रहो रस ले जो राधा रानी है वही श्री शिया है और जो श्री रघुनाथ जी हैं वही श्याम सुंदर हैं ये उनका भाव जनक बगिया बताओ वैसे तो देखा जाए तो बगिया जैसा है ना जड़े, लेकिन भगवान को खींच रही है जनक बगिया राम रघुवर को कर जनक बगिया राम रघुवर को कर बोले गुरुदेव पुष्प पाठिका सिधा तो मन तुलसी आ रू सुमन तुलसीने युगन किशोर भार आयुष आयुष कर राम रघकर युगल तोर धारी आई चलिया रामे जो आज्ञा कह के चले बाग्वार आए जो आज्ञा प्राग मिलल अतिशय खुपाएतुवर बसंत जान सब ही गिल्ली ऋतु वर बसंत सब ग राम रघुवर को रघु राम रघुवर रघुविप विशान बल अतिशय सुहावनेता अतिशय पितल फल फूल लजे मन बोल भावे पितलय लाज लक्ष्मी चिन्हे बानंदन जय लक्ष्मी ने बांदन सल जनक मतीला राम रघुवर मध्य बाग सर सिद्ध समन्वित सरोवर विमल मधुर अमेर सलिलघाट सुंदर घाट सुंदर में सोपान गण कुशल कुशल कारीगर मणि में बगिया राम जनक बगिया राम राधी तो जनक जी की बगिया को देख करके वैदेही वाटिका को देख करके अत्यंत आनंद विफल हो ही रहे हैं वाटिका भी प्रसन्न हो रही है पाटिका की प्रसन्नता कैसे अभिव्यक्त हो रही है रामधी ने जैसे ही प्रवेश किया मयूर वगलों को लगता है सजल सल, सजल जलद नील मेघ सघन मेघ और जिसमें सीताम्बर चम चम चम बिजली चमक रही है ये सामने से आ रहे हैं मयूर नृत्य कर रहे हैं चप पसारि संजीवृपर नाचत पसारित पूजत खग भांति भांति बिटपन के ऊपर खग भांति भांति बिटपन दे पूजत अली मधुर करते सौरभ पराग मकरंद विसरे गंद गंग गम मकरंद रंग विरे गंगम मंदिर जगदम्बा तो शिखर करे चम शम संग जगदम्बा तो शिखर करे चार चांदी लगले चार चांदी लगले अब तो युगल रघुबर से चार चांदी लगले अब तो युग रघुआ जनक बगिया राम रघुवर को को राम रघुवर साजियो समाज निरथ रघुवर सुख पाए साजियो समाज रघुवर सुख पाए नारायण में जी यह अति हुनर साए जनक हूका मिथिला्य देविला्य विधि दे। हरिहर तरह से जनक बगिया रा, राम रघुवर टोकर से जनक बगिया राम रघुवर टोपल जनक बगिया राम रघुवर को रघुबिया जनक बगी nat ah. sabhiya ram raghuvar janak sabhiya ram raghuvar janak sabhiya ram raghuvar janak sabhiya ram raghuvar ha bi पता नहीं कल गया या परसों गया सीता शरण जी ने सिया बैर से रहो कल गाया सिया के डगरिया मिथला नगरिया एक पंक्ति गा दो खाली बस की डगरिया मान्या प्रेम सीत धरिया मिथिलंद मार्ग से श्री किशोरी जी बगिया में आवेंगी गिरजा पूजन के व्याज से अरे मन उसी डगर में सू भी कहीं बैठ गया क्या लाभ होगा लोग कहेंगे कि हम कैसे बैठे हमको तो सिंहासन चाहिए सब हम बैठेंगे परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है उनके तो सारे प्रवचन ही ग्रंथाकार हुए हैं स्वयं उन्होंने संत श्री साईं कोकिल जी का चरित्र खुद लिखा है बाकी प्रायः सब उनके प्रवचन हैं, और प्रवचनों को ही संपादित करके ग्रंथाकार किया गया है, उन्होंने एक घटना लिखी है बोली है कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ उसमें तत्व विषयक धर्म विषयक चर्चा होनी थी और हुई भी लेकिन थोड़ी सी किरकिरी हो गई क्या हो गई इसी बात पर तो झगड़ा था कि हम सफेद कपड़ा वाले को अपने पास नहीं बैठने देंगे लाल कपड़ा वाले करते थे सफेद वाले कहते थे हम लाल वाले में नहीं बैठेंगे वो तो कहता था हमारी कुर्सी कहाँ होगी हम कहा बैठेंगे कितनी ऊंची होगी और तो हमारे गुरुजी के तो बराबरी पर लगी नहीं सकती उसकी तो थोड़ा एक डेढ़ फुट ऊंची होनी चाहिए बोले तो चार अंगुल चार अंगुल नीचे चार अंगुल ऊपर इसी में राग देश का वातावरण निर्मित तो हो गया हमारे मन में आया भैया उपाधि शून्य होने की बात कहते हैं और ये माये उपाधि का तनिक भी त्याग नहीं कर पाए इन्हें निरुपाधिक परमात्म तत्व की परमार्थ तत्व की अनुभूति भला कैसे हैं ये स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज माया जनित जो हमारा स्वरूप नहीं है पर जिन्हें हम अपना स्वरूप माने बैठे हैं और उसी के कारण भगवान से निरंतर दूर होते चले जाते हैं उनको तो हटा नहीं पाए भजन से सत्संग से और नई नई उपाधियां और हम लोग बटोर लेते हैं। संत उपाधियों से कितने सावधान होते हैं आजकल तो जमाना दूसरा हो गया जल्दी सब जाता है पहले बैनर पर लिखना पड़ता था पूछी से ये जो क्या कहते हैं इनको है? फ्लैक्स तो फ्लैक्स आजकल छप जाते हैं जैसे चाहो वैसे कंप्यूटर से छप जाते हैं पहले तो आपने देखा होगा हमारी कथाओं में भी बैनर लगते थे तो सफेद या पीला कपड़ा होता था उसी पे लाल रंग की चाही से लिखा जाता था और ज्यादा लिखा नहीं जाता क्यों है? एक एक अक्षर के पैसा लगते थे लिखने वाला पैसा लेता मुफ्त में थोड़ी लिखता कपड़े का पैसा लिखने का पैसा फिर वो सूख जाए ये सब होता था तो एक बैनर में कुछ बक्सर वाले मामा जी के लिए संत शिरोमणि लिखा दिया गया शब्द और मामा जी की दृष्टि उस पर पड़ी तो इतने नाराज हुए बोले हम भीतर जाएंगे ही नहीं पंडाल में कथा कहेंगे ये बैनर हटाओ ये पावर आप लोगों को किसने दिया जो हमको संत शिरोमणी लिख रहे हो अरे हम संत ही नहीं बन पाए तो संत शिरोमणी आप लोगों ने कैसे हमको लिख दी बोले केवल वेश मात्र साधु का है अभी साधु हम नहीं बन पाए हमने सुना है ऐसा कहकर भी एकदम भावुक हो गए इसको हटाओ हटाओ हम लोगों को संतोषिनी उपाधिया एक महात्मा विनोद में कहते अनंतश्री विभूषित घर में घूषित अनंतश्री विभूषित है तो सही है। पर घर छोड़ने के बाद ही घर में घूषित और बड़े सिद्ध किसके सिद्ध बोले घाघरा के सिद्ध घांगरा जानते ना? हैं ना माताएं जो कहती उसी मंडल में रहकर जो सिद्ध हुए हैं भैया बड़ी हसी की बात नहीं है बड़ी दुर्दशा है हम लोगों को इसलिए गिया रहो सिया की डगरिया वहां ये परवाह मत करो कि हमको आसन दिखी है कि नहीं कहीं बैठ जाए मीरा जी क्या करे श्यामे चा कर रहा थो गिरधारी लाल चा कर रहा थो क्या करो जी? चाकर रह तुम बाग लगा वृंदावन की कुंज में चाकरी में दर्शन पावन सुमिरन पावन खर्ची भाव भगती जागे पावन तीनू बोले गली है हरे हरे हाँ, हरे हरे नित बाग लगाऊ बिच बिच राख प्यारी कावरिया को दर्शन पाऊ पहुसुम ही सारी श्याम माने कर रहा होगी सेवा करते करते कुंज में कभी युगल प्रिया लाल कभी झलक मिली इसमें जिया बैसी के डगरिया मिथिला नगरिया अपेक्षा मत करना कि हम संत है, महंत है, महंत है, गुरु, गुरु, गुरु हैं महंत हैं श्री महंत हैं मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जगत गुरु विश्वगुरु ब्रह्मांड गुरु है ये सब मत अपने मन में मत सोचना जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना क्योंकि प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा गौरवम घोर रौरवम अभिमानम सुराम त्रयम चक्वा सुखी भवे आचार्यों का वचन है प्रतिष्ठा जिसके पीछे हम सब पागल बने हुए हैं ये शुक्री विष्टा के समान शुक्री विष्टा माने विष्टई तो सुवर खाता है और विश्था की विष्टा ये शुक्री विष्टा प्रतिष्ठा शुक्री विष्टा है महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी भैया जी सम्मानम कल्याण घोर गरलम नीचापमानम सुधा साधक का कोई सम्मान करे तो उसको समझना चाहिए भयंकर हाला विष हाल विश्व पिलाया जा रहा है और नीच से नीच व्यक्ति तिरस्कार करे तो समझना चाहिए कि हमें अमृत घोलकर कर खिलाया जा रहा है प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा गौरवम घो रौरवम संसार का जो गौरव है वो भयंकर रौरव नरक के समान है और अभिमानम ये जो गंदी चीज पीते हैं ना लोग सुरा वो तो पीने के बाद उतर जाती होगी पता नहीं चार घंटे में उतरती उतर है कि छह घंटे में उतरती है और हमने तो ऐसा सुना है कि नाली में भिजी हुई चप्पल या जूता कस के पांच लगा दो एक मिनट भी नहीं लगता उतर जातियां ऐसा हमने सुना है देखा नहीं है पर सुना है कि चाहे जितनी सड़ी भई हो नाली में पड़ी भई भी बढ़िया चप्पल जूता उठा के कस के धार धार धार चार पांच जमा दो तुरंत तब नशा छणगा लेकिन अभिमान रूपी सुरा का जो पान करते हैं उनका 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी नशा उतरता पाते इसलिए यदि सुखी होना चाहते हो तो प्रतिष्ठा का सूत्री विष्टा कामना का त्याग करो गौरव का त्याग करो और अभिमान का त्याग करो इनके बिना न ज्ञान होगा इनके त्याग के बिना न तो ज्ञान होगा ना भक्ति होगी और ना ही वैराग्य होगा बोले चलो ठीक है हम सब अपनी उपाधि प्रतिष्ठा गौरव और अमान सबको त्याग कर बैठ जाएंगे मिथिला की उस गली में जहाँ से श्री रघुनाथ जी आने वाले हैं, जहाँ से श्री किशोरी जी अष्ट शहतरियों के साथ आने वाली है वहाँ हम बैठ जाएंगे लेकिन वहाँ बैठने की भी एक योग्यता है माने क्या कहते उसको बड़े लोग आते हैं तो बैठने का कार्ड मिलता है क्या कहते उसको? पास, पास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे रामकृष्ण मिशन में एक उद्घाटन में तो वहाँ के पूज्य स्वामी जी ने बहुत आग्रह पूर्वक बुलाया था तो हम भी चलेंगे अभी कुछ दिनों की बात हम ऐसे ठहरे की हम पास ही भूल के चलेंगे। हमें क्या पता कि वो पास आया वीवीआई के पास, उसके द्वारा भीतर जाएंगे जायेंगे संतोष चले गए वहाँ पर मिशन वाले स्वामी जी ने देखा तो बोले कोई बात नहीं हम हैं आपका पास अपना पास उन्होंने दे दिया उनको कौन रोका भैया इत, इतने से कार्ड की बड़ी कीमत है अरे राम राम चाहे जितने प्रसिद्ध हो चाहे परिचय हो पर वहाँ बैठना है तो वो कार्ड पुलिस वाले किसी को नहीं समझते अधिकारी को तो देखेंगे कार्ड तो ये वहां बैठने का जो पासपोर्ट कहें क्या कहें कार्ड, कार्ड। वहां बैठने का जो कार्ड है वो क्या है छाड़ी मान अपना पट मान छ मान अपमान तन ओ मिला और वहाँ खाली ऐसी मत बैठ जाना कि सर के बढ़िया से बैठ गए वहाँ सेवा करना क्या करना गुहारी सेवा करना, सोहनी सेवा करना अरे हम तुम तो सोहनी सेवा नहीं महाराज जी हा आज हम लोगों ने राधा कुंड की प्राकृत्य लीला का दर्शन किया महापुरु जी ने राधा कुंड को प्रकट किया क्या झांसी है राधा कुंड को जानते महारानी श्री राधिका महारानी श्री राधिका असल सुखने असल सखन के झिंदो डगर गुहार सागर जय डगर बुहारत सावरों जय राधा रसिकों ने डगर बुहारी है सखियों ने डगर बुहारी है पुष्प भी बिछाए हैं पर परम शुद्धे पूज्य श्री रामायण जी महाराज कहते थे डगर बुहार सावरों का भाव है श्याम सुंदर अपने पीतांबर से उस पर भी ऐसे ऐसे करते हैं सीताम्बर से गुहारते हैं डगर बुहार सांवरो जय जय राधा सुंदर यहाँ से, से स्वामी जी आ रही है इसने राखव बटिया गुहार कभी देखव निहार राटिया निहार बटिया पे बगिया पे गुहार करके रखना जय सिया सुकुमारी फुल भैया मिथिला भरिया जैठन सिया सुकुमारी फुल भैया मिथिला मार्ग से श्री सिया कु कुमारी जी चल के जाएंगी बस उस मार्ग में आशा लगाकर बैठना जरूर तुम्हें श्री जी का दर्शन हो जाएगा सहचरियों के सहित दर्शन हो जाएगा और दर्शन देकर आगे बढ़ेंगी तो उनके चरण चिन्ह की रज में लौट जाना बस तुम्हें अपने जीवन की सर्वस्व निधि मिल जाएगा भर पू वे चरण के दूरी पाग मरबू ने चरण के या लेवरण के दूव या चरण के हो जन्म सुफल को ही भैरिया न उसी क्षण तेरा जन्म सफल हो जाएगा उसी क्षण और, और इतना ही नहीं फिर भाग मत जाना वहीं गटे रहना क्यों निरत मै नाम भेट थी ओ रस था मैंने राम ओही था चलूँ बे पूना मीरत न जरिया हाँ हाँ हाँ परस्पर दो चकोर दो चंदा इस झांसी का भी दर्शन हो जाएगा काको में चंदा कहूं और काको कहूं चकोर क्योंकि परस्पर दूर से छोड़ दो चंदा और इसका फल क्या होगा उस वाचिका में श्री सीताराम जी के दर्शन का फल क्या होगा प्रिया प्रीतम के प्रथम मिलन की झांकी के दर्शन का फल क्या होगा देखा बनी थी सीताराम दिया ला सीता सीताराम से दिया राम देखो मिथिला सीता अब सीताराम विवाह के, के दर्शन का फल क्या होगा रहै संगही बनल सहच मैया मिथिला भैया रह बनल सहचरिया भैया दिया उबर उबर पहुंची द्वार के घूम फिपो अच्छा एक बात है कि इतना सुंदर महल है जिसका नाम ही सुंदर सदन है तो सुंदर सदन में क्या तुलसी के पौधे नहीं होंगे क्या कुछ सुगंधित पुष्प नहीं होंगे क्या विल्वृक्ष नहीं होगा क्या वहां दुर्वा नहीं होगी अरे गुरुजी ने इतना ही आज्ञा दिया है ना कि तुलसी पुष्प पूजा के लिए ले, ले आओ लैन प्रसून चले दो भाई अब जो चीज यहीं मिल जाए उसके लिए हम गोपीनाथ बाजार क्यों जाएंगे हमारे यही मान लो सुगंधित फूल तुलसी सब मिल जाए तो हम गोपीनाथ बाजार क्यों जाएंगे? हम बिहारी जी के चौथरा पे क्यों जाएंगे? कि जायेंगे मालिक को पैसा देके के क्यों जायेंगे जब यही मिल रहा है तो वहां जाने की आवश्यकता तो सरकार वहीं से तुलसी फूल ले लेते गुरुजी की सेवा पूजा भी जल्दी हो जाती और कुछ परेशान भी नहीं होते परेशान को मतलब इतना कष्ट नहीं करना पड़ता उनको क्यों गए उसका भाव हम कह चुके हैं फिर निवेदन कर रहे राम जी को गुरु आज्ञा का विचार हुआ गुरु जी ने क्या आज्ञा दी कर सुफल सबके नयन सुंदर भदन दिखा तो गली गली में तो सबको सुंदर बदन का दर्शन करा चुके हैं अन्नपूर्णा बाजार में बजाजे के बाजार में मिठाई के बाजार में पुष्प बाजार में सब जगह रत्न के बाजार में स्वर्ण के बाजार में श्री हरजन जी के भावों के द्वारा दास ने चर्चा की थी सब जगह ठाकुर जी गए सबको कृतार्थ किया लेकिन ये जो वैदेही वाटिका के जो माली मालिन हैं, ये ऐसे अन्य श्री किशोरी जी के सेवक हैं, ये तो उस निकुंज की ही अन्य सेवा में रति गई नहीं पर कान में उनके भी पड़ी अवश्य देखिए देखने जोगी अवश्य देखिए देखने जोगू जहाँ कहाँ छवि वर्णन सब लोग सब छवि का वर्णन कर रहे हैं उनके मन में तो जरूर आई की अरे भाई चलो कोई बात नहीं हम तो किशोरी जी की सेवा में है बाबा जय एक हरजन जी का पद बाबा ने पहुंचाया है ललन ललन बाग ललन बाग बर कोलन बाग बर ललन बाग सर को लोकन चले ललन बान चले रहस्य गुप्त आज रहस्य गुप्त कुछ आज प्रकटन चले को समय जान गुरु आज्ञा नहीं है विचमु सुमन में सुमन खुशिको मोहन चले हैं सुमन मित्र सुमन खुशी को मोहन ललन बागोकन चले हैं ललन बाग। चले। गुरु की आज्ञा पालन के बहाने सुमन के मिस जो मिसलानियों का सुंदर मन है उसको मोहने के लिए चले माली और मालिनों का मन मोहने चले अमित भक्त चलता कुमरी हृदय में अमित भक्त हृदय में क्या भक्त भक्त तो किसी प्रेमी को देने दर्शन चले किसी को दे दर्शन चले ललन को चले किसी प्रेमी को दर्शन देने के लिए और मानो श्री ठाकुर जी ने ये लीला रचा हम प्रेमी तो नहीं है बिल्कुल भी प्रेम की गंद भी नहीं है लेकिन ठाकुर जी अनुभव कराते हैं अपने राम एक बार खाद पे थे तब पूज गुरुदेव पहाड़ी बाबा विराजमान थे वृंदावन में कुम्भ का बैठक कुंभ का अवसर आया तो महाराज जी बोले पुराने महापुरुष थे ना मारे जी बोले वो तम्बू कना तो अपने पास है चांदनी लगाओगे तो बहुत पैसा ले लेगा महीना भर का एक टेंट वाला फालतू पैसा टेंट वाले को देने के लिए थोड़ा ही है साधु सेवा होगी कुछ साधुओं की मिठन गिरेगी तो बोले तुम जाओ दो रावटी खरीद लाओ और दो चांदनी कहा मिलेगी बोले आगरा में छीपी टोला बाजार है वहां मिलेगी अच्छा कुछ पैसा दिया उन्होंने लि ये पैसा ले जा और बद्रीदास जी महाराज से महंत बद्रीदास उनको उन्होंने हमारे साथ ले जाओ ये तो ये तो कुछ नहीं जानते बोले बोलोगे खाली कुछ पोथी के पंडित हैं ये व्यवहार कुछ नहीं जानते हमारे लिए बोले ये व्यवहार कुछ नहीं जानते ले जाओ इनको साथ तुम भी खरीद लाना इनको भी खरीदवा लाना वो ले गए तो बैठते ही रोडवेज की बस में हमको ठाकुर श्याम जी की आ गई बस के ठाकुर है प्रगट अमित गुण प्रेमनिधि धन्य विप्रजिन नाम भरे श्री प्रेम निधि जी के ठाकुर जी हैं आगरा में विराज रहे आज भी जिन्होंने ठाकुर जी को प्रेम निधि जी को मसाल दिखाई थी तो हमें कभी दर्शन किए नहीं थे तो हम उनसे क्या बोले महंत जी से महंत जी महाराज जी आपने जो सामान खरीदना वो तो पीछे खरीद लेंगे जल्दी पहुँच जाएगी बस तो हम लोग पहले चल के दर्शन कर लेंगे ठाकुर श्याम जी का कहाँ है आगरा में अरे आगरा कोई छोटा मोटा गाँव थोड़ा है पता बताओ फिर एक बार तो वे हमसे बड़े नाराज हो गए बोले तुम चांदनी खरीदने चल को तो हो मंदिर के दर्शन करने चल रहे हमें क्या आप नाराज तो भले ही हो रहे हो पर हमारे मन की पूछो तो हमको तो ठाकुर जी के दर्शन की है चांदनी तो आगे पीछे बाजार थोड़ी बंद होगा मंदिर तो बंद हो जाएगा तो हम लोग वो छिपी मोहल्ला में पहुंच गए यहाँ एक होता था तो वो तो पूछ रहे बद्रीलाल जी वो तो पूछ रहे कि कहाँ तंबू टेंट कहाँ बिकता है और तो हम पूछ रहे उनके साथ क्योंकि तो श्याम जी ठाकुर जी का है सब जगह हम यही पूछ रहे ठाकुर श्याम जी का है कौन प्रेम निधि जी के ठाकुर जी तो एक जगह हमने पूछा अरे बोलो यही तो मंदिर है और अब तो दर्शन बंद रह गए अब तो दर्शन बंद हो गए क्यों बोले समय हो गया दर्शन बंद हो गए 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है राजभोग आरती होके 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है आप तो देर हो गई अब मंदिर नहीं निकले दर्शन बंद होते तो वो महंत जी बोले बोले अब है है तुम्हें तो दर्शन तो हमने कहा सीढ़ी चढ़ के ऊपर जरूर जाएंगे पूज्य श्री वैष्णोदास जी महाराज कहते थे कि तेरी चौखट पे आना मेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है चौखट तक तो जाएंगे ठाकुर जी ठाकुर जी ने यहां तक पहुंचा जैसे जाएंगे जैसे ही वहां गए ठाकुर जी का दर्शन खुला था आश्चर्य हो गया एक बज रहे थे वो ठाकुर जी का दर्शन हमें तो बड़ा आनंद हुआ हमने कुछ नहीं कहा उनसे हम तो बैठ बैठकर प्रेम से झांकी करने लगे तब तक एक दो प्रेमी आए होने के पुजारी कहा है गो घड़ी ना देख रहे बोले बस 12 बजने वाले हैं, आरती करते हैं वो घड़ी बंद हो गई ठाकुर जी की जो मंदिर की बड़ी घड़ी थी वो बंद हो गई वो बारह बजने में पांच मिनट कम थे उसमें बोलो भक्त भक्त भगवान बज रहा था एक और घड़ी में समय क्या था बारह बजने में एक मिनट ठाकुर जी तो ठाकुर जी सब काल उनकी मुट्ठी में वो तो घड़ी कौन सी चीज है उनके सामने उन्होंने घड़ी को एक घंटा पीछे कर दिया और दर्शन हुआ तुरंत आरती घड़ी बोले पुजारी बोला ये पहला अवसर है नहीं तो कोई ना कोई आके कह देता और आज कोई आया भी नहीं अरे बहुत अच्छा हुआ हे बाबा आयो जाए के ठाकुर जी ने वेट कर दिया बोलो वृंदावन विहार तो ये जो मिथिला के जो माली है ना मालिन ये प्रेमी है इनको दर्शन देने आए हैं और मुख्य बात क्या है? आया बरतपंच है जो बरतपंच अब, में अब में ललन बात करो चले ललन बात करो चले नित्य साक्षत ऐसी युगल प्रकार पधारे हैं अभी किशोरी जी छह वर्ष की हैं रघुनाथ जी पंद्रह वर्ष के हैं लेकिन पन्द्रह वर्ष का वियोग हो गया ना नित्य साकेत धरती पर तो वही बात कह रहे हैं श्री हरजन जी बरस पंच दश विरह ताप अब के तन चले और वाको ताप मैटन चले हैं कि अपनों ताप मैटन चले हैं दोनों का ताप मैटन चले हैं लाल जी को भी तो गिरा है कि नहीं लाल जी दर्शन करके अपने ताप को मिटाएंगे और श्री प्रिया जी लाल जी का दर्शन करके अपने ताप को मिटाएंगे अजी अब सुनो साफ कहता है हरिजन प्राण प्यारे चलेज प्राण प्यारे निज प्राण प्यारे गोले देखन चले पार को भी चले। ललन पार करो चले इसलिए ठाकुर जी आया एक बड़ा सुंदर भाव राजन जी ने दिया पूछी माली लगे नए दलन मुदित मन मन बहुत आवत मजरी को कम करो लगे नए दलनूल मुदित मन हरिजन जी कह रहे हैं मालियों के माध्यम से सरकार हमारी तरफ से कोई रोक नहीं क्योंकि आप चंद्र सदन में रुके हैं विशिष्ट अतिथि हैं जब महाराज के अत्यंत प्रिय हैं तो हम तो महाराज जनक जी के सेवक हैं हम आपको बाधा कैसे डाल सकते हैं लेकिन हमारा तो अनर्थ हो जाएगा क्या अनर्थ हो जाएगा हमारी बगिया उजड़ जाएगी हमने कितने लार प्यार से इसको सींचा है संभाला है सजाया है सब उजड़ जाएगी हाँ क्या हो जाएगा बोले तुम्हारे श्री अंग की कोमलता को, को देखकर जितने सुगंधित पुष्प हैं जितनी लताएं हैं वे सब पुष्प रहित हो जाएंगे लज्जा के मारे सारे पुष्प झर जाएंगे और क्या होगा सुमन लेन चाहो तो ले दू न रोके हम पैर तुम या बाग बीच जुलम ही मचाओगे क्या जुलम छोड़ा लाल चंचलता खग खंजन की खंजन पक्षियों से बगीचे की शोभा है आपके विशाल चंचल नेत्र खंजन की चंचलता को कुछ खंजन भाग जाएंगे लज्जित हो चले जाएंगे बगीचे तो ऐसी और मृग को दिखाए दिखाएन कह पठावोगे आपकी हिरनी सी नसीली बड़ी बड़ी आँखें इनको देखकर हिरन के झुंड भी यहाँ से भाग जाएंगे तो शोभा को नी की नहीं हुई और सुख नासा निर्धार अधर बिंबन पे अधीरन को लड़ाओगे, शुक जैसी नाशिका देख देखकर, शुक भी लज्जित होंगे और लज्जित ही नहीं होंगे आपके लाल लाल होठ को देखकर उनको बिंबा फल का भ्रम होगा और वे टूट पड़ेंगे तो वो भी एक ठीक नहीं होगा तो कैसे आप एक कीर लड़ पड़ेंगे हम पहले अधर का रस लेंगे हम पहले अधर का रस लेंगे एक समस्या हो जाएगी और महाराज कहाँ तक कहेंगे हरिजन हो आए हरिजन हो आए लजावन सुफूलन को मिस हस्त कमल कंज को दिखा छोड़ना तो बहाना है आप सुमनों को दिखाएंगे देख लो तुम इतरा रहे थे कि हम बड़े सुगंधित हैं बड़े शीतल हैं बड़े कोमल हैं अब इन हस्त कमल को देख लो सब के सब बिचारे लज्जित होकर अपने स्थान का त्याग कर देंगे सरकार बोले कि जनक जी की नगरी है ना जनक जी बड़े वक्ता हैं, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी उनसे तत्व ज्ञान की चर्चा सुनने आते हैं तो यथा राजा तथा भले ही तुम माली हो लेकिन जनक जी के माली हो तो वक्ता तो हो ही हो तुम्हारी बोलने की जो शैली है वो बड़ी अद्भुत है आश्चर्य में जो अनुजय सी कक्ष्मण जी को देख करके और फिर बोले भी हसी बहोत हंसकर बोले वचन रचन में चा तुरे ये हरिजन चित्तो इनकी वचन रचना बड़ी अद्भुत है आ, इनकी वचन रचना बड़ी अद्भुत है तो मूल बात यह है कि गुरु जी ने कहा है तरह सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए इसलिए सबके नयन सफल तो तभी होंगे जब पास में फूल तुलसी का चयन न करके सुंदर सदन के निकट जो पुष्प तुलसी है उसका चयन न करके जब उस विशिष्ट वाटिका में जाएंगे तभी गुरु जी की आज्ञा का पालन परिपूर्ण होगा हाँ हाँ हाँ वाले महाराज जी के मुखार से सुना है कि सरकार बगीचा में पधारे हैं बगिया में पधारे हैं उसके पहले ही मालिन जो बड़ी अनुरागिणी बड़ी प्रेमिणी है उस मालिन को स्वप्न में श्री राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ और अभी स्वप्न में जिन युगल किशोर को उसने देखा था उसी भाव रस सिंधु में वो मालिनियां डूब रही थी उसी बीच ठाकुर जी आए करु सुफल सबके नयन सुंदर बदना दिखा बक्सर वाले महाराज जी के जीवन का एक संस्मरण है कि यहाँ पूज्य सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के चरणों में बैठकर वो भक्तमाल और भागवत जी का प्रसाद प्राप्त कर रहे थे उसी समय एक प्रेमी को पटना में पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि स्थानीय सभी प्रेमियों को मेरी तरफ से श्री सीताराम पूर्वक दंडवत प्रणाम कहिएगा कही लिखा वो व्यक्ति उन्होंने पत्र मिला तो दो चार दस लोग जो मिले उनको तो बोले उनका पत्र आया था और ऐसे ऐसे आपको दंडवत कहा है दंडवत कहा और बाद में उस प्रेमी ने पत्र लिखा पुलिस सरकार आपने आज्ञा किया था कि वहां जो भी स्थानीय प्रेमी नेमी हो सबको हमारा दंडवत करिएगा। ये काम हमसे नहीं हो पाए क्यों आपके एक दो प्रेमी तो है नहीं पूरी पटना में कहां-कहां प्रेमी हैं? तो हम कैसे सबको दंडवत करते है? जो मिल गए उनको तो हमने दंडवत कर दी अब आपको सबको मन में दंडवत करने की इच्छा है सबको जय सीता राम करने की इच्छा है, है, है।, है तो आप स्वयं ही पटना पधारिये असो कर् सफल सबके नैन सुंदर वजन दिखाए तो भैया ऐसे एक एक करके किस किस को कहा जाएगा इसलिए सरकार बगिया में पधारे हैं कि वहाँ अनेक माली मालिन हैं, सबकी रुचि पूरी हो जाएगी बालकों की रुचि भी सरकार ने पूरी की है आप लोग सुन चुके हैं निज निज रुचि सब ले ही बुलाई सहित सही संग दो भाई बालक बुलाते हैं और सरकार उनके साथ चल है जो जी भाई रहा अभिलाषी से ही से ही खैर रुचि राखी क्योंकि भगवान भक्तवां छा कल्प है भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने में भगवान कल्प वृक्ष हैं तो आज इस मालिन के ऊपर कृपा मालिन श्री मिथिलेश की स्वप्न लखी कहिला जाग कहन लगी कंस से कुलग पल्मा जाकर उसने अपने पति को अपना स्वप्न सुनाया अब ये पद तो हमसे गाते क्या बनेंगे सीता शरण जी इनकी बड़ाई हम नहीं कर रहे हैं पर ये बड़े भाग्यशाली जी सबसे बड़ा सौभाग्य तो है कि इनको मनुष्य जन्म मिला फिर दूसरा सौभाग्य मिला अवध तजे तनु नहीं संसारा सजे का भी है तो अवध में जन्म की भी, भी महिमा है श्री अयोध्या जी में इनका जन्म हुआ कभी तो जगन्नाथ जी की कृपा से संतों के आशीर्वाद से जन्म हुआ तो अयोध्या जी में जन्म हुआ ये भी एक सौभाग्य की बात है फिर विप्र में जन्म लिया ये और अधिक सौभाग्य की बात है और विशेष सौभाग्य ये मिला की पंचरसाचार्य श्री हर्षण सरकार की गोद में श्री सियाजू के स्वरूप के रूप में इनको बैठ करके लाड प्राप्त करने का सौभाग्य मिला किशोरी जी बनते थे बाल्यकाल में जानकी जी और सरकार तो स्वरूप के परम उपासक गोद में बैठ करके के सरकार लाड गोद में बिठाकर लाड़ लड़ाते थे तो सरकार की गोद में बैठे और सरकार से दीक्षा भी प्राप्त हुई शरणागति भी प्राप्त हुई और वैसा ही अनुग्रह पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी का भी मिला हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है इस पुष्प वाटिका के प्रसंग में और श्री जुगल शरण जी सबला की सेवा करते थे महाराज जी के साथ भी और उस समय ये जम कर बजाते थे और माली की भूमिका में स्वयं श्री बक्सर वाले मामा जी हुआ करते थे और ब्रह्मचारी जी भी उनके सह खाले ब्रह्मचारी जी भी सहयोग देते थे और मालिनिया के रूप में हमारे सीता शरण जी होते थे तो मालिन मालिन का मालिका बड़ा संवाद है तो मालिनी की भूमिका तो मामा जी प्रस्तुत करते थे पर मालिन की भूमिका में ये रहते थे और इनको ऐसा नहीं लगे लेकिन ये मालिन के रूप में बड़े सुंदर लगते थे बहुत सुंदर लगते थे मूल बात यह है कि ठाकुर जी की लीला में प्रवेश मरने के बाद पता नहीं क्या होगा पर महापुरुषों की आचार्यों की कृपा जीते जी भगवान की लीला का परिकर बना दिया ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है तो ये सब लीला आज भी बिल्कुल आंखों के सामने आ जाती है कि कैसी कैसी लीला होती थी कैसा सुख का अनुभव हम सब करते थे तो मालिनी श्री मिथिलेश की स्वप्न लखी से रात जाग कहन लगी कंस से पुलक कुलक लगी आनुप्रिय माली है सपना में देखी आज भो सुन प्रिय माली सपना देखी में आज भो आए आय सविताली राजा के कुंवर आई पानी राजा के कुमार रोपी छो सुनप्रिय पानी सपना में देी आज में बिजलती बाग जागे मेरा बाग।, बाग जागे मेरे बाग सभी हरियाली हरित ये वर गो कवि हरियाली हरिश्रिए हर सांवर गो सुनप्रिय मानी समी मानी हो प्रातःकाल स्वप्न देखा राजकुमार श्याम वर्ण के हैं, उनके साथ है गौर वर्ण के राजकुमार हैं, सूर्य के जैसी किरणें निकल रही हैं, चंद्रमा के जैसी आह्लाद कांति है, और नीलमणि विलज्जित हो रही है श्याम किशोर उस राजकुमार की कांति के आगे और तपे हुए स्वर्ण की कांति भी लज्जित हो रही है उस गौर सुकुमार सुंदर राजकुमारी की छवि के आगे अखिया जभी से अति जूती अभिशुखूती अभिशुख अखिया जभी से अति सुख से धू सुख शक्ता पे शक्ता निराली छटा में बारी को सोम ाली बारी क्या कहूँ बड़ी दुख की बात है अभी तृप्त नहीं हो पाई थी किसी ग्रीच में सपना टूट गया क्योंकि पूर्ण रनारी सुगभ सुची संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता चार बजे मिथिला में सब जग जाते जग गई अभ्यास वस्त खुल गई फिर आंख मूंढकर सपने में देखने का प्रयास किया लेकिन देख नहीं सकी जाग गई लगा सर्वस्व लुट गया है मेरा अरे बाबरी मालिन तू सपने की बात कह रही है ये ब्रह्मज्ञानियों की नगरी है तुमने सुना नहीं है सपने हो ई भिखार रंकनाक पति हो, हो जागे लाभ नहानी कछु सिमी प्रपन्न सि जग जो ज्ञानी वेदांति लोग कहते हैं जगत स्वप्नवत मिथ्या है हा हा कह रही है तो मुझे अब तक नहीं पहचान पाए जागरूक की तो चले क्या मुझे अपने मन पर ऐसी प्रती है कि मैं किशोरी जी की मालिन हूँ मिथ्या वस्तु मेरे स्वप्न में नहीं आ सकती जो स्वप्न में आए हैं वो राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं सह मोहनिता लव लेता वो हमारे सपने में आए इसलिए भैया स्वप्न में क्या है मानो पर स्वप्न में भगवान का दर्शन हो स्वप्न में संत का दर्शन हो स्वप्न में सदगुरु भगवान का दर्शन हो तो उसे कल्पना मत मान लेना उसे सर्वशास्त्र मानो हा हा इसलिए आप यह कह करके ऐसा नहीं कर सकते हैं कि तेरा स्वप्न मिथ्या है और उस मिथ्या स्वप्न का तू इतना गंभीर विचार क्यों कर रही है समय हो गया लेकिन एक छोटी सी बात हम आपको कह दें पूज्य सदगुरुदेव भटमाली जी एक बात कहते थे कि ज्ञानियों की दृष्टि में वेदांतियों की दृष्टि में भले ही स्वप्न मिथ्या हो पर हरि भक्तों की दृष्टि में साधकों की दृष्टि में स्वप्न सामान्य वस्तु नहीं है स्वप्न एक बहुत बड़ा विज्ञान है पूज्य महाराज जी कहते हैं क्या है स्वप्न स्वप्न साधक के अंतकरण का दर्पण है लोग खूब सेवा करते हैं खूब नाम जब भी करते हैं माला भी फेरते हैं कथा भी सुनते हैं पर स्वप्न में जो चीज नहीं दिखनी चाहिए वो चीज उनको दिखती है साधन में कमी नहीं है प्रातःकाल से लेकर रात्रि पर्यत कुछ न कुछ अच्छे काम में लगे हैं पर सो गए तो ऊटपटान दृश्य जो किसी प्रेमी अनुरागी ज्ञानी भक्त के अंतक करने में जो भाव नहीं आने चाहिए वे भाव आते क्योंकि ये मन ही तो सृष्टि करता है ना यदाग्र तो दूर मुदयित देवंतु सुप्त्य तथई गयी थी दूरंग मंज्योति खान ज्योतिरे कंतन में मन शिव संकल्प मस्तु सुप्त्य तथई थी सोए हुए को ले जाता है न मन ही सृष्टि करता है ये स्वप्न भी झाजी प्रमाण है कि जीव ईश्वर का अंश है क्यों ईश्वर सृष्टि करता तो जीव भी सृष्टि करता भली स्वप्न की सृष्टि करता पर करता तो है कि नहीं स्वश्टि की सामर्थ्य इसलिए न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा इसमें शब्द में लिखा है वह रथ नहीं है घोड़े नहीं है तारसी नहीं है मार्ग नहीं है पर वह जीवात्मा स्वयं ही सब कुछ बन जाता है ये स्वप्न विज्ञान तो हम साधन कर रहे हैं पर यदि हमारे चित्त पर समोगुण के संस्कार बने हुए हैं विषय के संस्कार बने हुए हैं वासना के संस्कार बने हुए हैं तो साधन व्यर्थ तो नहीं है और तीव्र गति से साधन में लगने की आवश्यकता है तब यह समझना चाहिए कि निश्चित अभी हमारे मन की अवस्था ठीक हुई नहीं है बहुत से लोग ऐसे हैं खूब कथा सुनेंगे सत्संग सुनेंगे मोबाइल में फिल्म देखेंगे सिनेमा देखेंगे कहा से तुम्हारा दिमाग ठीक होगा भाई अभी हमारे यहीं की घटना है एक साधु सारी पुरुष अपने मोबाइल में सिनेमा देख रहे थे देखते देखते वो सो गए और किसी व्यक्ति ने उनका मोबाइल जैसी आराम कर लिया कृष्ण लीला कर ली इस दृष्टि से कि वे पूछेंगे तो फिर एक बार महाराज जी के सामने बात जाएगी इस मोबाइल की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई सुनने की बात है तो बहुत छोटे से छोटे मोबाइल जो हजार पंद्रह सौ का था उससे काम चल सकता है इस महंगे मोबाइल की आपको क्या जरूरत पड़ गई लेकिन वो दूसरा मोबाइल आ गया उनके पास की तो कमी है नहीं दान दक्षिणा देने वाले लोग बहुत हैं तो हम कहते हैं फिर आप नाम जब करो तिलक लगाओ कथा सुनो आपको क्या दृश्य दिखेगा आप सिनेमा देखना नहीं छोड़ रहे आपको क्या अनुभूति होगी अपने अंतर को टटोलो हमारा मन कहता है भैया जी सब मन का खेल है मन के हारे हार है मन के जीते हैं मोबाइल न देखने पर भी सिनेमा न देखने पर भी उस दृश्य आते हैं क्यों आते हैं ये दिखाने के लिए आते हैं कि अभी तुम अपने साधन पर अहंकार मत करो अभी तुम्हारी भीतरी हालत क्या है वो ये है फिर जब तमोगुण के संस्कार भजन करते करते कम होते हैं तब रजोगुण प्रधान दृश्य दिखते हैं फिर रजोगुण के संस्कार भी जब साधन करते करते कम होते हैं तब फिर सात्विक दृश्य दिखते हैं तीर्थ का धाम का दर्शन सरयू जी का अयोध्या जी का गंगा जी का यमुना जी का दर्शन ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन देवी देवताओं का दर्शन ये सात्विक जब चित्त की अवस्था हो जाती है माने रजोगुण तमोगुण जब मिट जाता है और सत्गुण में साधक भजन के द्वारा प्रतिष्ठित हो जाता है तब तो ऐसे स्वप्न आते हैं और जब हरि गुरु संतों की कृपा से वह गुणातीत अवस्था की ओर बढ़ता है तब फिर नित्य सिद्ध ऋषिक आचार्य चरण दर्शन देते हैं फिर नित्य बिहार की लीला का दर्शन होता है पर स्वप्न और जागृत दो नहीं रह जाते स्वप्न भी स्वप्न नहीं रह जाता है हम आपको क्या कहें स्वप्न स्वप्न नहीं हुए महापुरुषों के स्वप्न स्वप्न नहीं रहे स्वप्न का प्रत्यक्ष प्रभाव जागृत में आ गया एक महात्मा की मन में व्याकुलता हुई आपको सुन के हंसी आएगी हंसो हंसी आए तो आओ कोई बात उनके मन में व्याकुलता हुई कि इतना माला फेरते हैं ठाकुर जी से रो रो के कहते हैं कभी ठाकुर जी ने स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया प्रेमी महात्मा तो बाल कृष्ण प्रभु आ गए स्वप्न में बाबा तू बहुत रोवे ले में आ गये का जाए आपने तो बड़ी कृपा की दर्शन दिया कुछ नहीं चाहता हूँ अपनी कोई बाल लीला दिखाओ क्या कहा भैया जी बरसाने की घटनाएं सत्य घटनाएं हम जान कर भी संत का नाम नहीं ले रहे मर्यादा नहीं इसलिए लाल जी दर्शन दिए तो लीला दिखाओ तो बाल कृष्ण तो बालकृष्ण से तो बाल नितंग नंगे खाड़े खाली जूड़ा बना हुआ और उसमें पुष्प गुछे हुए पुष्प से श्रृंगार कमर में कोंदनी और आज हरी देखेरी नंगम नंगा नंगा ठाकुर जी खड़े तो ठाकुर जी ने अपनी सुत्ती पकड़ी और खड़े खड़े मुतना शुरू किया बोलो भक्त भत्तल भगवान की छोटे बच्चे मुतते हैं ना आँग। आँग। फिर अपना पुरुषार्थ भी दिखाते हैं किसकी धार कितनी आगे जाए ताकत भी लगाते था। तो ठाकुर जी ने ऐसी विचित्र लीला दिखाई अब वो महात्मा स्वप्न में सो रहे और उनकी ठीक छाती पर गरम गरम कृपा कर दी हंसने की बात नहीं है सच्ची बात है महीना डेढ़ महीने तक वक्श सुगंध नहीं गई पूरे कमरे की सुगंध नहीं गई छाती गीली हो गई वस्त्र गीला हो गया आसन गीला हो गया उन महात्मा ने अपनी अनुभूति पूजी मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को सुना बोले ऐसा अब बताओ स्वप्न सत्य है कि झूठा बोलो। दिखे तो स्वप्न में पर उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष में हुई और उसकी अनुभूति महीनों तक उस कोठरी में बनी रही एक विलक्षण प्रकार की सुगंध तो जब ऐसी अवस्था होती है तो श्री ठाकुर जी अपनी मधुर लीलाओं का दर्शन कराते हैं और स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वो एकदम सत्य होता है स्वप्न स्वप्न नहीं रह जाता है स्वप्न प्रत्यक्ष हो जाता है हम आपको क्या कहें स्वप्न कैसे प्रत्यक्ष होता है बरसाने में गहुवर बन में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कथा चल रही थी दास विद्यार्थी जीवन में छोटी अवस्था थी हम साथ में थे तो वहां एक निम्बार्क संप्रदाय के संत थे श्रृंगारी जी वो चिकसौली के विप्र बालकों को राधा कृष्ण के स्वरूप में श्रृंगार करते थे और दो सखियां बन जाती और युगल प्रकार चार और वही साधु साधु मिलजुल के कुछ महावाणी जी के पद गाल लिए और आरती कर ली भोग धरा दिया और छोटे छोटे बालक हैं जो खेले सोई लीला वहां कोई रात के जैसा स्वरूप छोड़ी के जैसे रास में बढ़िया से वो बालक सब सीखे भय होते हैं वो तो बालक हैं जैसे खेलने वही लीला तो उनका सब अघरामृत भी लेते रास बिहारी का प्रसाद भी लेते पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी भी बड़े भाव से लेते थे पर हम थोड़ा किनारे हो जाते थे प्रसाद लेते थे हमारे मन में आता जवासी बालक हैं, भले ही ब्राह्मण हैं तो क्या इनका जनेऊ थोड़ी हुआ है हम तो जनेऊ पहनते हैं संध्या करते हैं गायत्री जपते हैं इनमें कहा चार विचार इनका जुठन क्या खाना ऐसे मन में भाव था रास विहारी के प्रति भाव नहीं जैसा होना चाहिए दंडोत्प्रणाम करते थे लेकिन इनका प्रसाद श्रद्धा से नहीं ये भाव नहीं था महाराज जी का अभ्यास ऐसा था की महाराज जी कभी कुछ कहते नहीं थे अंतरयामी तो महाराज जी से साक्षात भगवान उनके अंतरियामी तुम्हें कहां कमी अरे तो वो कुछ कहते नहीं और प्रसाद भट्टा जरूर था श्रृंगार भोग श्रृंगार भोग धराते विद बट्टा हम के नारे हो जाते एक दिन स्वप्न हमको देखा रात्रि में क्या स्वप्न देखा रासमंडल में युगल प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का श्रृंगार हुआ और वहां हारमोनियम बज रही है तब तबला बज रहा है और कुछ पद हो रहे हैं और ठाकुर जी खेल रहे हैं। श्री जी ठाकुर जी ऐसे बहुत छोटे छोटे स्वरूप श्री जी तो हम समझते हैं ज्यादा ज्यादा पांच छह वर्ष के होंगे और तो लाल जी होंगे आठ वर्ष के या नौ बरस के भी हो सकते हैं लालजी थोड़े बड़े हर किशोरी जी छह सात बरस थी लाल जी नौ बरस के होंगे स्वरूप बालक ना कोई यात्री परदेशी भेड़ चढ़ावे तो उठा के अपने हाथ में ले लेकुड़ी छोटे छोटे काकुड़ी दक्षिणा हाथ में ले और संत लोग देख के खूब प्रसन्न होते थे वहां कोई ये थोड़ी तो रास वाली के उनको बता दिया जाए कि भैया भेंट उठाई नहीं जाती आप ठाकुर जी है तो सपने में क्या दिखा कि ठाकुर जी खेल रहे हैं और खेलते खेलते जहां राजा रामदास जी गिराजते हैं अभी भी जिस कुटिया में महाराज जी का उसी कुटिया में आसन था तो ठाकुर जी श्री जी दौड़ते पहले आगे ठाकुर जी हैं पीछे पीछे श्री जी हैं दौड़ते हुए आए और महाराज जी चौकी पर बैठे हैं भीतर और उछल के अपने आप युगल सरकार दाहिनी जंग पर श्री ठाकुर जी बैठ गए और बाईं जंग पर श्री प्रिया जी बैठ गई और जब बैठ गए तो महाराज जी बहुत भाव विवल हो गए उन्होंने तो जैसे कोई रंक को महान जी मिल जाए महाराज जी ने ऐसे अंक में भर लिया युगल सरकार और वहां रहने वाले सब संत दौड़े हुए आए पीछे पीछे अकस्मात ये लीला हुई बोले ठाकुर जी को भोग लगाओ भोग लगाओ महाराज जी के से कुछ ठाकुर जी को भोग लगाओ तो वहां कमरे में केला थे केले ही सबसे सस्ता और सुलभ फल होता है केला थे तो केला तुरंत महाराज जी ने अपने केला दिए कमंडल के जल से धोके और महाराज जी ने केला ऐसे छीन के ट्रेब से प्रिया जी को लाल जी को भोग लगाया अफसान का समय है भैया जी मैंने स्वप्न की बात है और हम स्वप्न में देख रहे हैं कि बाहर जो चौतरा है एक घर के वृक्ष के नीचे बैठ के हम टाइम संध्या कर रहे हैं संध्या हो गई है गायत्री जप का तो ठाकुर जी कूदे गुरुदेव के गोद से और पीछे से श्री जी कूदी और आके ठाकुर जी कह रहे हैं हमसे हे बाबा माला का हीकू फे ले मोनी बन के बैठो केरा खाले केरा केरा खाले तो मैंने ऐसे माला दिखाई सपने में कि माला जब रहा हूं खा सकता बोल नहीं सकता तो श्री जी पीछे से खड़ी आगे पीछे खड़ी हो गए ठाकुर जी से कह रही हैं है ये भजन कर रहो या भजन करो का काय कुछ छेड़ रहे हो ना खाएगा केरा खाएगा खाए और जबरदस्ती उन्होंने मुख में केला दे दिया और स्त्री जी बड़ी खुश हुई उन्होंने भी वो भी एक केला लिए थी पाते पाते उन्होंने भी खेला दी कि स्वप्न की लीला है हमको बड़ा आनंद हुआ इस स्वप्न की लीला देख के मन में बहुत आनंद हुआ अब मन में सोचे कि महाराज जी को सुनाएंगे लेकिन अवसर नहीं मिला कोई न कोई महाराज जी के पास ऊपर दिन में कथा महाराज जी कथा में बैठ गए तो ऐसी चीज अवसर देख करके ही निवेदन करनी चाहिए हमने सोचा अब दिन में तो सुना नहीं पाए रात में महाराज जी की चरण सेवा करते हुए सुनाएंगे कैसा तो सपना देखा मन में सोचा दो समय कथा होती थी महाराज जी की दो टाइम कथा होती थी अब शाम को कथा पांच बजे पूरी हो गई अब तो महाराज जी तो कोठरी में चले गए हम स्नान करके बाहर संदेव आसन के लिए बैठ गए और वही लीला जो स्वप्न में हुई थी वैसी ही पोशाक वैसे ही ठाकुर जी वही श्री जी वही सखिया वो पूरी की पूरी लीला स्वप्न में महाराज जी से बिना कहे सत्य हो गई। ठाकुर जी दौड़ के आए और हम ऐसे देख रहे हैं और महाराज जी की अंक में उसी झांकी में दर्शन और ठाकुर जी को महाराज जी किशोरी जी को ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। और ठाकुर जी अब हम देख रहे मैंने कर सपने की बात सच्ची हो रही है और ठाकुर जी कूदे और कूद करके आए आकर हे बाबा तीरा खा लिया मैंने माला दिखाई जबरदस्ती मुंह में दे दिया किशोरी जी ने मने किया फिर भी नहीं माने फिर मुख में दे दिया तो वही दृश्य ऐसे ठाकुर जी श्री जी ने दिया हमको जब तो भूल गया और हम एकदम ऐसे हो गए मतलब किसी काम के नहीं रह गए ऐसा समझ समझो सब भूल गया क्या कर रहे थे ये भी भूल गया आंस से आंसू बहने लग गया प्रसाद तो मैंने पा लिया अब रात्रि को मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी हम आपसे कहना चाहते थे लेकिन कहने का अवसर ही नहीं आया जो स्वप्न में देखा वही दस बारह घंटे के बाद पूरे पूरे स्वप्न को सर्वथा सत्य होते हुए देखा महाराज जी ने कहा पंडित जी जानते हो इस स्वप्न का और इस प्रत्यक्ष लीला का आशय क्या है महाराज जी हम तो नहीं जानते हैं बोले ब्रज के रसिक आचार्यों ने इस स्वरूप में बालकों की अनुभूति नहीं की है इस स्वरूप में साक्षात ठाकुर जी श्री जी की अनुभूति की है और तुम्हारे मन के अपरिपक्व भाव को देखकर अपनी ओर से ठाकुर जी श्री जी ने कृपा की है इनको प्रज्वलित बालक मत मानो इनको साक्षात राधा कृष्ण मानो उस दिन से गुरुदेव भगवान की कृपा से उनकी करुणा से दास का भाव तो ये रहता है ठाकुर जी स्वरूप में हो तो और स्वरूप में न, न हो तो जिसके मस्तक पर मुकुट विराजमान हो गया चंद्रिका विराजमान हो गई वो ठाकुर जी श्री जी ही यद्यपि बालक दंडोदत कर लेते हैं मन में बड़ा संकोच होता है लेकिन मन में होता है ठाकुर जी नहीं श्री जी इनको ठाकुर जी के रूप में देखा इनको, इनको श्री जी के रूप में देखा इनसे हम प्रणाम कैसे ले सकते हैं इस साक्षात तो स्वप्न जो है वो सामान्य नहीं अब आप कैसे कहोगे तो हम ये बात कहने की नहीं है लेकिन हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि स्वप्न भी सर्वथा सत्य होता है बहुत सी ऐसी बातें जीवन में भगवत कृपा से लोगों के घटित हो जाती हैं मोद लखी आओ जाओ विलंब न लाओ मोद लखी आओ जाओ विलंब न लाओ प्रेम पियाली ले रूप रख पी हो प्रेम पियाली ले देवी आज भो सपुना में चहुदी सी चिते पूछ मारी ग लगेन दलपू पूछने की आवश्यकता क्यों करी हमारे वृंदावन के ठाकुर जी होते तो का भी पूछते? और ये तो नहीं पूछते तो सोचता है ये बिना पूछे कोई काम नहीं करते इन्होंने तो पूछा ठाकुर जी पूछते हमारे वृंदावन का ठाकुर हाँ फुल चोर बाबा <laughs> यहां के बाबा नाए पूछे तो ठाकुर जी कहां से पूछेंगे हाँ भगवान ने कहा क्या कहा बंधु मालिक ठाकुर जी कह रहे हैं बंधुमाली जन है हम चाहत कछु बंधु माली जन हम चाहत कछु पचुलपू आयुष हो तो सुमन अनुसारे प्रिभुवर की रुचि अनुसारे हो तो मन मनुषा श्रीवरी बिनु अनुमति के थारे द्वारे मर्यादा अनुपू बिनु अनुमति के थारे द्वारे मर्यादा अनुपू सचु, सचु, सचु, मालिन बोली अरे भाई अभी सपने की ही चर्चा हो रही थी और ये ही है ये यही को देखा था ऐसे ही देखा था डोलसी ये है फूल तुलसीने के लिए हाँ हाँ मालिकन कह रहे हैं प्रियन्द्र प्रदू हमी मधुर मृदु वचन हरण सैसु प्रियन प्रनय हमियम मधुर मृदु वचन मरण है प्रिय दर्शन बदनार बिंद है मन नेत्र भय बिल्द है प्रिय दर्शन बद्रार मन में प्रय अलिंग उपसोत्रे परिचय उपसोत्रे परिचय प्रियंद्र प्रनंदन कितने मीठी वाणी है आपकी मृतक जियावनी गिरा है आपकी कैसी सुंदर आपकी वाणी लगता है आप कहीं के राजकुमार हैं आपका नाम क्या है आपका पैतृक निवास स्थान क्या है हमको डर भी बहुत लग रहा है कहीं ऐसा न हो कि हम गंवार आदमी हमसे कोई भूल हो जाए आप उसको अपनी बस, अपनी प्रतिष्ठा में हानि मान लें आप नाराज हो जाए कि मेरा अपमान हो गया इसलिए महाराज हम अनुगवा हम कुछ कहे जाए अटप बुरा मत माना लगत कहीं के राज कुंह है कहा नाम कहां कहा घर है कहा नाम पैसी के घर है पूछत हु अति लागत गर हो जाए न कोई भू पूछत हु लागत न जाए कोई भू पियल प्रंदो हमी मन रोलू राम जी ने कहा अब देखो चाहते तो तुरंत अनुमति दे देते फूल तुलसी लेके चले जाते लेकिन यह केवल यह प्रयास है कि अधिक से अधिक दर्शन का लीला का सुख मिले इनकी मधुर वाणी सुनने का लाभ मिल जाए इनके मधुरात मधुर दर्शन का लाभ मिल जाए ठाकुर जी कह रहे हैं पितु दश रथ अवध वंश दिन कर रघुकुल भूप वंश दिन करते राम लखन सुपिन पवर के गुरु पद से से के आसित गुरु पद बंधु पदु हम सा हमारे पिताजी का नाम नशरथ जी है वे चक्रवर्ती सम्राट हैं रघुपुर के भूप हैं और जिनकर कुल दिनेश हैं हमारे पिताजी हम उनके पुत्र हैं मेरा नाम राम है मेरे अनुज का नाम लक्ष्मण है और हम सब गुरु आश्रित हैं गुरु वशिष्ठ जी से हमने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है वर्तमान में श्री विश्वामित्र जी का चरणाश्रय हमें प्राप्त है अब देखो राम जी इतना ही बोल सकते है आगे पूरी बात नहीं कर सकते क्यों आत्म शास्त्र में निषिध बताइए अब प्रसंग अलग जगह का है लेकिन हम संकेत में कह रहे हैं अर्जुन ने महाभारत में तलवार खींच ली युधिष्ठिर का बध करने के लिए तलवार निकाली मैं हम सिर काट देंगे युधिष्ठिर का क्योंकि जो मुझसे कहेगा कि तुम्हारे दल को धिक्कार है तुम नपुंसक हो तुम्हारे गांधी को धिक्कार है एक तो इस गांधी को दे दो किसी को मैं प्रतिज्ञा करता हूं उसका वध कर लूंगा जब कर्ण ने अपने वाणों से घायल किया है इस को और समन्तकों से युद्ध में लग गए हैं अर्जुन और अपने भाई को बहुत घायल देखकर शिविर में समाचार ले उस समय की बात है अब महाभारत में देख लेना जैसे ही अर्जुन ने म्यान से तलवार खींची भगवान ने हाथ पकड़ लिया क्या कर रहे हो भले आदमी ये गीता सुनाई तुमको इसीलिए बड़े भाई के ऊपर हथियार अर्जुन ने सारी बात कही प्रभु मेरी प्रतिज्ञा है इन्होंने मेरे बल को धिकार किया मुझे न भूल सकता है मार्ग इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता भगवान ने कहा भले आदमी इस पाप से बचो सब खेल बिगड़ जाएगा बड़े भाई पिता के तुल्य गुरु के तुल्य होते हैं क्या कर रहे हो और फिर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा बोले उसकी युक्ति हम बताते हैं तुम अपनी बड़ाई कर दो जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है उसे अपने अपने नहीं अपने से बड़े को तुम कह के बोल दो तिरस्कार कर दो तो अपने से बड़े को तुम कह के बोलना तू कहके बोलना तिरस्कार करना यही बड़े की हत्या है तो इनको थोड़ी बाणी में ऐसे बोल दो अर्जुन ने बोल दिया ज्यादा ही बोलने लगे तो भगवान ने फिर हाथ दबाए चुप हो गए समझ गए जिस फिर इसने तो मेरी हत्या ही कर दी इतना आप अप मेरा अपमान किया अर्जुन बोले वीर बोले की अब तो भीम से राजा बना दो मैं जंगल में जा रहा हूँ सन्यास ले रहा हूँ सारी विपत्ति का मूल तो मैं ही हूँ भगवान ने चरण पकड़े बोले कहीं मत जाओ बिराजो महाराज अर्जुन ने फिरमियान से तलवार निकाली बोले अब, अब क्या क्यों निकाली तलवार बोले हमने दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि जब मेरे द्वारा अपने से बड़े किसी पूज्य का तिरस्कार हो जाएगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा अपना, अपना मत्स्य काट डालूंगा भगवान बोले भले आदमी पहले ये तो बताओ कितनी प्रतिज्ञा कर रखी है तुमने नई नई प्रतिज्ञा निकल आती है इसका भी समाधान मेरे पास है तुम आत्म प्रशंसा करो यही आत्मवध है आत्महत्या है अर्जुन ने अपनी आत्म प्रशंसा दी ये मर्यादा है शास्त्र की। आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, पंडित हैं सुंदर हैं, रूपवान हैं, लेकिन ये चर्चा कोई दूसरा करे ही अच्छा है हम स्वयं चर्चा करें कि हम अमुख है हम तमुख है तो शोभा नहीं देगा राम जी की चर्चा करने वाला कौन है, है? बंदों लक्ष्मी मन पद जल जाता शीतल सुभग भगत मुखदाता रघुपति की रसी विमल पताका दंड समानयो जस जाता लक्ष्मण जी कहेंगे राम जी चुप हो गए इतना कहकर लक्ष्मण जी ने कहा मुनि मुनिकौसिक मख पूर्ण कराए तराए मुनियनक आए मुनि मुनिकौ पूर्ण कराए तराए मुनियनक शिव पिनाक दर्शन मन लाए गुअ विशाल है छोड़ शिव दर्शन मन लाए गु विशाल तो बनुमानी बन हम चाहत सख ये बात तो समझ में आ गई कितने बड़े बड़े काम किए आपके ये कौन है आपके तो बोले हमारे बड़े भैया हैं कितने बड़े बड़े काम किए इन्होंने अच्छा तो कहाँ ठहरे हैं आप जनकपुर में वो तो जानता तो सब है लेकिन लीला सुख की अनुभूति के लिए ठाकुर जी को छेड़ रहा है कब आए आप कहाँ टिके हो हम तो आप उसको तो देख बिके हैं ए हैं, तो दिए दिए के हम तो आप सो देखे रूप सुधाम रहे रे खुशी ने रूप सुधाम जिसे रहे हाँ हाँ हा अब राम जी बोल रहे यश तो सुना दिया लक्ष्मण जी ने अब राम जी कह रहे हैं। कौशिक मुनि के संतल आए भूपति भूपतिलाय हमराई से सुंदर सदन मा खराए गुरुरिए करो सुंदर सदन माय गुरुवर किए करो बं कुमारी बने बल बल गिनती मेरी ध्यान में नी जय बापन अब विलंब नहीं की जय गिनती पुष्प चयन तो अनुमति दी जय श्रे समय अनुकूल पुष्प चयन तु अनुमति जय मिले समय अनुकूल अब विलंब मत करिए बातों में मत अटकाइए पुष्प तो चयन करने की अनुमति दीजिए अब मालियों की स्थिति क्या है या? मालि की है विविध मनोगति कर्तव्य विमूर भर्तव्य विमूर स्वयं सुमन ले कि अनुमति भती भाव दुर। दुर। दुर। दुर। हम कैसे आपको अनुमति दें कि आप स्वयं अपने हाथ से पूछ लें प्रभु नारायण दास ने निधि मृदु कर कमल पुष्प लें दिधि मृदकर कमल पुष्प नये विधि जाति भी दी विधि विनय परत मिलसू जाति सेवा विधि विधि विनय परत मिलचू पियाल भुन मन जो तो महाराज अपने हाथ से कैसे आप तोड़ेंगे बड़ी मुश्किल है बड़ी कठिनाई है अपद तो इतने हैं कैसे है रुतु रुआ फूल धनुषारी कैसे सुरम रऊआ फूल धन खुदाई कैसे तुरम लोआई कैसे सुरम रऊआ फूल घंपाई कैसे सुरम रुआ कैसे सूरब रऊआ फूल धन कुधाई कैसे तुरम लौगा सुरब सुरब तर भूल इतना ही रहेंगे अब अब इतना समय नहीं है बाबा थोड़ा सा अब अब एक बात जल्दी करके शीघ्रता में आते हैं श्री ठाकुर जी ने मालियों ने कहा कि आपको इतना ही अधिक स्वरा है और अपने गुरु जी की सेवा आप दूसरे के हाथ से राजी नहीं हैं स्वयं ही करना चाहते हैं तो एक उपाय है क्या उपाय है तो बोले उपाय यही है कि ये वैसे ही बाटिका है किशोरी जी की जय जयकार बोलना पड़ेगी किशोरी जी की जय जयकार बोले बिना इसमें प्रवेश नहीं अनुमति नहीं राम जी बोले भाई आप जनक जी के सेवक हैं आप जनक जी की जय बोलो सुने जी की जय बोलो लक्ष्मी निधि जी की जय बोलो सिद्धि जी की जय बोलो सबकी जय बोलो किशोरी जी की जय बोलो हम अयोध्या के राजकुमार हैं हमारी जय बोलने से यहाँ क्या प्रयोजन हमने सुना सरकार आप मर्यादा पूम है जब सबकी मर्यादा रखते हैं तो इस बगिया की मर्यादा नहीं रख सकते हैं क्या है? रख सो तो सकते हैं तो आपको फूल ही लेना है तो और किसी बगिया से जाकर ले लीजिए यहीं से क्यों आप लेना चाहता तो और समय चला जाएगा तो कह रहे हैं ना जय बोल लीजिए कितना समय लगेगा जय बोलने में आप पूछिए महाराज जी तो कैसे थे बक्सर वाले महाराज जी किस सरकार आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं ऐसा क्यों पूछ रहे हो भाई देखिए क्या लिखा है वैदे ही बाटिका तुम्हें मालूम हो रघुवे गुल तुम जना जनाना था मुझे बहाना था तुम्हें मालूम है रघुवर कि ये किए गुलनाना अब जनाने में क्यों आए बरसन में जाओ अब हम इस चर्चा को कल ही करेंगे क्योंकि इतने जल्दी रस आएगा नहीं फिर भी एक जगह तो पहुंचना चाहिए बाद में फिर सिंघावलोकन्याय से फिर चर्चा करेंगे तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं आपकी फसक है कि हम चक्रवर्ती महाराज के ज्येष्ठ राजकुमार हैं आपकी जय बोलने में कुछ नाक नीची हो रही है तो कोई बात नहीं आपके सर्वथा अनुगत श्री लक्ष्मण जी हैं इनको कहिए ये जय बोल देंगे सरकार छोटे सरकार आप ही जय बोलिए और ये तो लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी ठहरे तो बोले हम तो सरकार रघुनाथ जी को छोड़ के किसी को जानते मानते हैं मैं तो प्रभु रघु पर, पर सब विधियों जानू पहचानू ना, ना सम्मानू काहू और को इनकी सुचि रुचिलई सभी से व्यवहार करू रैन दिन निहारू इनके मैन को तो। इनके सारे को देखता ये कह दें तो मैं जय बोलू तुम्हारे कहने से नहीं बोलूंगा ये तो जो कहें सुन करने के लिए तैयार है पर तुम कौन होते हो उनको कहने वाले कि तुम जय बोलो पालो पोषो इन्हीं को भरोसो इन्हीं को एक नारायण नाथ विधि हरिहर सिरमोर को इन्हीं की आस विश्वास इन्हीं को राखू नहीं और ताकू नहीं ताकूठो और को मैं दूसरी ओर नहीं ताक था, सकता था हूं बुलेट चाह हा हाँ अब सरकार ने सोचा कि विलंब हो ही जाएगा अब तो जय बोलनी ही पड़ेगी तो जय बोला क्या क्या जय बोली सुनाइए क्या जय बोली जय जय श्री सीता बड़ी, बड़ी सुंदर जय बोली जै। बोलो श्री किशोरी जी की जय जय जय श्री सीतारा क्या बोली जय ध्यान से सुन जाके चाहूँ और कलनाद करें करें मिथिला धाम महिमा अपारियों की जय हो जोग और भोग मध्य प्रेम जो छिपाए गुड़ जनक जय से भूप सदाचारी की जय मिथिला की जय कमला जी की जय जोग भोग में राखी गोई ऐसे गुड़ प्रेमी जनक जी महाराज की जय भाव भक्तिशील सदाचार कौन पावे पार मिथिला निवासी नर नारी की जय हो मिथिला के नरारियों की विजय हो जय हो सुशील प्यारी प्रिया फुलवारी जू की प्रिया जी की फुलवारी की जय जय करो जनक ओ सुने की दुलारी जू की जय हो जनक ओ सुने की दुलारी जू की जय हो जनक तो जनकराज दुलारी जूकी अब तो महाराज अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास बोल दी अब तो राम पहले तो एक बार भी जयकार नहीं बोलते पहली तो एक बार भी जयकार नहीं बोलते रघुकुल की पावन मर्याद से न अब तो जय जयकार की दुकान खोल दी, किंतु अब तो जय जयकार की दुकान खुलगी हमारे दुम में अमृत हमृत दुकान अब तो राम हमारे पूर्णी में हमने सिखी रहा ये रस क्यों आया ये रसिक शेखर तो हैं, रसो वैशाखो तो हैं, ये रस मिथिला में, में आया है शियाजू के नाम पर अब आ गई नरमाई जू के नाम पे अब प्रेम की दुहाई देते ले शरण आई प्रेम की दुहाई ले नहीं शरणा कि बिना मोल सारी आढ़त की दुकान को ली हो सारी आड़ की दुकान खोल दी हमारे दूटे में हम हमारे अब मालियों ने छूट दे दी उनकी पुष्प का चयन किया जा रहा है इसी बीच में इसकी प्रसंग की चर्चा हम कल करेंगे केवल एक मौके तक पहुंचा दें इस दृष्टि से श्री किशोरी जी आई हैं और श्री सियाजू निरखे राम जी श्री राम सियाजू की ओर अब काको में चंदा कहूं और काको कहूं बोलो परस्पर दो चकोर दो चंद की पिया और चंद्र की अब भैया यहाँ तो निस्दिन अरवरात मिलवे को मिले ही रह मानो कब मिले ना सब मुख चंद्र चकोर ये नेना भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कुछ समझ सके ना अब प्रिया जी लाल जी का दर्शन लाल जी प्रिया जी का दर्शन कर रहे हैं और सब कुछ निमितगे तजे दिगं चल निमी जी ने पलक मने पलक छोड़ के निमी जी चले गए क्योंकि ये सूर्य वंश के राजकुमार है और हमारी निमिवंश की बेटी है परस्पर इनका मिलन हो रहा है हमारे बड़े बूढ़ो का बीच में क्या काम मानो निमी जी विदा हो गए अर्थात अब नेत्र पलक नहीं गिर रहे हैं प्रिया जी लाल जी को निहार रहे लाल जी प्रिया जी को निहार रहे हैं, और हम लोग श्री लाल जी प्रिया जी को निहारते हुए आज की इसी झांकी को में, हैं? आज यहीं रहो राम रसिया सावली सूरत मन बसिया और आज यहीं रहो राम रसिया कल पुनः हम लोग पुष्पा में ही मिलेंगे और कल विवाह पंचमी है तो विवाह की भूमिका तो कम ऐसी कम बन जाए क्या हो तो रहेगा जय जय श्री राधे आप लोगों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया चार पांच घंटे आप लोगों को बैठे बैठे हो गया हमको अनुमति डेढ़ घंटे की मिली थी डेढ़ से हम दो तक खींच के ले गए अब दो से गाड़ी चार साढ़े चार घंटे तक खींच के ले जा रहे हैं हमारे जो शुभ चिंतक हैं वे थोड़े रुष्ट भी होते हैं उनका रुष्ट होना स्वाभाविक है पर हम यहीं विराम देते हैं क्या करें ऐसे प्रकरण में इतना सुख स्वयं को मिलता है कि सच्ची बात कहें तो रात भर कहते रहें और आप रात भर सुनते रहें दिन रात और है क्या करना और क्या है इसके अतिरिक्त जो समय जाएगा वो प्रमाद में ही जाने वाला है ये भगवान की बड़ी कृपा है कि हमको ये सुख श्री ठाकुर जी ने कृपा करके दिया है आज मंदिर बिहारी ठाकुर जी भी को भी बहुत विलंब हो रहा है हम ठाकुर जी से भी क्षमा प्रार्थी हैं और जो प्रेमी उनके घर के ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके घर वाले ठाकुर जी से भी क्षमा प्रारती है हमने इसलिए इधर बंद नहीं किया कि ठाकुर जी तो फुलवारी में है तो पुजारी जी आरती किसकी करेंगे तो बिना ठाकुर के आरती कैसे होगी तो ठाकुर जी तो फुलवारी में श्री जी भी फुलवारी में है अब मंदिर में विराज गए हैं आप लोग आरती करें चमकिया क्या भी आ रही है